शिवानंद स्मृति संग्रह महापुरुष जी के कृपा स्मरण में आदि पर्व 1918 ने मेरे जीवन में एक महापुण्य क्षण ला दिया था उसी वर्ष मैंने सर्वप्रथम वर्तमान युग के श्रेष्ठ पुण्य पीठ बेलूर मठ का दर्शन किया और उसी समय महापुरुष महाराज खोखा महाराज आदि के साथ मेरा साक्षात परिचय हुआ था बाद में बाग बाजार स्थित श्री श्री के स्थान पर उनका दर्शन और स्नेहा आशीर्वाद प्राप्त करके स्वामी शारदानंद महाराज जी के दर्शन किए बलराम मंदिर में श्री राजा महाराज तथा स्वामी तुर्यानंद जी की चरण धूलि एवं आशीर्वाद पाकर धन्य हुआ श्री रामकृष्ण देव के साधना पूद्धपीठ दक्षिणेश्वर की पुण्य धूल के स्पर्श लाभ का सौभाग्य भी उसी साल हुआ था आश्विन पूर्णिमा के लक्ष्मी पूजन के कुछ दिन बाद मैं बेलूर मठ गया था और उस महान तीर्थ में साधु महापुरुषों के पवित्र संग में रहने से श्री रामकृष्ण आत्मगोष्ठी की असीम कृपा मुझे प्राप्त हुई जो मेरे जीवन में निरंतर अक्षय आध्यात्मिक संपद हो कर रही है और जिसकी स्मृति मुझे निरंतर आनंद दे रही है बेलूर मठ के दर्शन का थोड़ा इतिहास है एक बार मैंने स्वप्न में बेलूर मठ व महापुरुष महाराज को देखा था उस स्वप्न की बात मैंने पत्र द्वारा महापुरुष जी को लिखा और उनसे बहु बेलूर मठ दर्शन की आज्ञा मांगी उन्होंने कृपा कृपापूर्वक आज्ञा दे दी उस आदेश पत्र को साथ लेकर मैं बेलूर मठ की ओर रवाना हुआ कलकत्ता बाग बाजार में श्री श्री माँ के कृपा पात्र एक भक्त के यहाँ रात्रि में रहकर दूसरे दिन प्रातःकाल एक नाव द्वारा मैं चला गंगा जी भरी हुई थी पात्र से नाव चल पड़ी दोनों तटों का दृश्य बहुत ही मनोहर था इस सभी ने मेरे मन पर गंभीर प्रभाव डाल दिया कुछ दूर जाने पर गंगा के बीच से ही कुछ दूरी पर पक्का भव्य भवन तथा पेड़ पौधों से घिरा हुआ स्थान देखकर मुझे लगा मानो यही स्वप्नदृष्ट दृष्ट मठ है बहुत ही सुंदर शांत परिवेश मानो देवलोक है वह दिखाई पड़ता है आनंद धाम भव जलध के तीर अपूर्व शोभन ज्योतिर्मय इस संगीत का स्वर मन के भीतर गुनगुना बज उठा थोड़ी देर में नाव बेलुर मठ के घाट पर लगी कुछ अन्य लोगों के साथ मैं भी उतरा ऊपर आकर पूछने से एक साथी ने उत्तर की और एक रास्ता दिखाकर बताया कि वह है सामने बेलूर मठ का फाटक बाई ओर कुछ झोपड़ी और मुसलमानों के कब्रिस्तान थे दाहिनी ओर बगीचा था थोड़ा आगे बढ़ने से दाहिने हाथ दीवालों से घिरा हुआ बेलुर मठ का भवन दिखाई पड़ा दक्षिण और लोहे का फाटक था प्रातः साढ़े छह बजे का समय था भीतर प्रविष्ट होकर पहले ही उस स्थान की निर्जनता का अनुभव किया गंगा किनारे एक छोटा सा मंदिर था बाई ओर एक छोटा पोखर दिखाई पड़ा जल में उतरने के लिए पक्का घाट था किनारे पर छाजन वाली एक कुटी थी सामने चौड़े मैदान थे एक और फल फूलों के पेड़ पौधे थे गंगा की ओर वृक्ष लता तथा तो कुछ जंगल सा था थोड़ा अग्रसर होने पर दिखाई पड़ा कि एक ब्रह्मचारी बांस की लग्गी लेकर वृक्ष की डालियों से फूल चुन रहे हैं इधर उधर कुछ गिरुआ वस्त्रधारी साधु महाराज आते जाते दिखाई पड़े किंतु सभी मौन थे कोई एक बात भी नहीं बोले क्रमशः नागलिंगम तथा चंदन वृक्ष के आगे मठ के आंगन में आम्र वृक्ष के नीचे एक सन्यासी दिखाई दिए थे प्रणाम करते ही उन्होंने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया उनसे महापुरुष जी की बात पूछी उन्होंने स्नेह के साथ श्री श्री ठाकुर मंदिर दिखाकर कहा कि गंगा घाट पर हाथ पैर धोकर श्री ठाकुर का दर्शन कर लो दो मंझिले पर जाकर ठाकुर घर में प्रणाम करते ही मन प्राण आनंद से भर गए मंदिर का शांत वातावरण दिव्य पवित्र महक पट मूर्ति में श्री ठाकुर मानो जीवित बैठे हैं मैं उनके प्रभाव से आविष्ट होकर बैठा रहा प्रार्थना क्या करूँगा करुणावतार श्री ठाकुर को देखकर ही मैं अभूत हो गया मानो वे संसार का संपूर्ण गां्भी अपने अंदर लेकर बैठे हैं उस समय तक मंदिर में पूजा आदि आरंभ नहीं हुई थी पूजा का आयोजन हो रहा है बरामदे की हर एक दीवाल पर टंगे हुए चित्र मानव आशीर्वाद बरसा रहे हैं और श्री ठाकुर मानव गोदी फैलाए बैठे हैं कुछ क्षणों के बाद आंगन में उतर आकर बहने एक सन्यासी को के के दर्शन की लाल प्रगट की लालसा वह मुझे जी के कमरे में ले चले मठ भवन की सीढ़ी से ऊपर पहुंचते ही एक दिव्य कांति शांत दर्शन प्रवीण सन्यासी का साक्षात्कार प्राप्त कर मेरे मन ने कहा यही तो मेरे स्वप्न दीर्घकालीन वांछित ध्यान की वस्तु श्री श्री महापुरुष महाराज हैं उन सन्यासी जी मेरा परिचय करा दिया महापुरुष जी कुर्सी पर बैठे थे अपने तख्त के पास उत्तर तरफ थोड़ी जगह की ओर इशारा करके उन्होंने इतने दृष्टि से मेरी ओर देखा कृपा और करुणा उनके दृष्टि से बरस रही थी मैंने अद्भुत की तरह उनके श्री चरणों में प्रणाम किया वे कपड़े के जूते पहने हुए थे उन्हें जूतों सहित उनके चरणों पर सिर रखकर मैंने चिरकाल के लिए आत्मनिवेदन कर दिया फिर उठाकर हाथ जोड़े उनसे दीक्षा कृपा की प्रार्थना की और आशीर्वाद मांगा अपने पास स्टूल पर रखी हुई छोटी रकाबी से एक छोटा संदेश मिठाई लेकर मेरे हाथ में देते हुए मुझसे कहा लो श्री श्री ठाकुर का प्रसाद खा लो और दोनों हाथ मेरे सिर पर रखकर आँखें मुझे आशीर्वाद दिया उनके शक्तिपूर्ण स्पर्श से मेरा हृदय अनिर्वचनी आनंद से भर गया सारा शरीर कांपने लगा मैं अभूत हो गया अपनी इच्छा के विरुद्ध फिर रो पड़ा व्याकुल होकर रोने लगा उन्होंने करुणा करुणापूर्ण स्वर से मुझे सांत्वना देते हुए कहा रो मत बेटा तुम्हारे ऊपर श्री श्री ठाकुर की कृपा हुई है बहुत कल्याण होगा मैं कहता हूँ तुम्हारा मंगल होगा श्री श्री ठाकुर ही जगत गुरु हैं वही तुम्हारे भी गुरु हैं मैं तो किसी को दीक्षा नहीं देता उनका कंठ स्वर ऐसा स्नेहपूर्ण था और उन्होंने ऐसी तन्मयता के साथ इन बातों को कहा कि मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया मन में विचार आया कि बात तो उन्होंने ठीक ही कही है उनकी बात पर मैंने विश्वास कर लिया और कहा बहुत आशा लेकर आया था आपसे कृपा दीक्षा लेने के लिए अनेक सोच विचार के अनंतर भगवान से प्रार्थना करके आपको मैंने मन ही मन गुरु कर लिया है उन्होंने कहा श्री श्री ठाकुर ही तुम्हारे गुरु हैं तुम पतित पावन श्री ठाकुर का नाम जपते रहो उससे तुम्हारा कल्याण होगा उनके अनंतर उसके अनंतर यदि दीक्षा की आवश्यकता हो तो उसकी भी व्यवस्था वहीं कर देंगे महापुरुष उस समय ठाकुर मंदिर से आकर बैठे थे बाल भोग का प्रसाद उनके सामने था उसमें से पहले ही उन्होंने मुझे प्रसाद दिया था अब उन्होंने उस प्रसादी संदेश को खाकर कुछ जल पी लिया और फिर तंबाकू पीने लगे इसके बाद ही मठ के अन्यन्या साधु ब्रह्मचारी एक एक करके उन्हें प्रणाम करने के लिए आने लगे अनेक बातें हुई मैं एक और खड़ा दे रह उन्हें देख रहा था वह बहुत ही आत्मीय हो रहे हैं बीच बीच में एक एक बार वह भी मुझे देख रहे हैं उस बार मैं मठ में दस दिन रहा प्रतिदिन सायम प्रातः उनके दर्शन और प्रणाम करता था वह भी प्रणाम ग्रहण करते और आंखें मूंद कर आशीर्वाद देते थे दोपहर को वह भी सब लोगों के साथ पंक्ति में बैठकर भोजन करते थे संध्या के आरती के समय वह भी मंदिर के भीतर के दरवाजे के पास बैठते और सभी के साथ श्री राम आरती तथा स्थम स्तुति गाया करते थे रात को भोजन के पूर्व स्वागत कक्ष में साधु लोग भजन गान करते थे किसी किसी दिन वह भी उसमें सम्मिलित होते थे इस प्रकार प्रतिदिन ही अनेक बार मुझे उनका दर्शन प्राप्त होता था मठ में मेरा कोई निर्दिष्ट काम नहीं था जहाँ तक हो सकता था मैं जब ध्यान करता था वह जो काम बताते उसी को मैं आनंद से करता था महापुरुष जी प्रायः नीचे उतर कर मठ के काम की देखरेख करते उस समय दूर से उनके दर्शन का अवसर मिलता था मानो मठ में सर्वत्र ही उनकी उपस्थिति है मठ के पवित्र वातावरण में गंगा के पश्चिम तट पर महात्माओं के साथ निवास बहुत ही आनंददायक हुआ था ऐसा लगता मानो साधु संघ में तीर्थवास इसी का नाम है साधुओं के मुख मुख्य धर्मोपदेश सुनने से भी बहुत आनंद मिलता है दो तीन दिन मठ में रहने के बाद एक दिन प्रातःकाल महापुरुष जी को मैं प्रणाम करने गया उन्होंने स्वयं ही शिशि माता की बात बुठाकर कहा तुमने तो माँ को नहीं देखा है तुम्हारे भाग्य से इस समय शिशि माँ बाग बाजार के उद्बोधन कार्यालय में हैं। उनका दर्शन करने के लिए जाना बलराम मंदिर में महाराज हरि महाराज विराज रहे हैं उनका भी दर्शन करना चाहिए इतना कहकर दूसरे दिन प्रातःकाल मुझे जाने की आज्ञा दी उन्होंने भी कहा उद्बोधन भवन में जाकर शरत महाराज से और महाराज बलराम मंदिर में जाकर महाराज और हरि महाराज का दर्शन करके कहना मैंने ही तुम्हें मठ से भेजा है दूसरे दिन सुबह एक चलती नाव में सवार होकर मैं बाग बाजार की ओर चला मठ के एक साधु बाबा ने इस नाव को बुलाकर मुझे उसमें बैठा दिया साधु की दया ने मुझे अभिभूत कर दिया बाग बाजार के घाट पर नौका से उतर पता पूछते हुए जब मैं उद्बोधन भवन पहुँचा तो देखा कि एक घोड़ा गाड़ी खड़ी है मेरे पहुँचते ही वह गाड़ी चली गई उद्बोधन भवन में प्रविष्ट होकर श्री श्री के दर्शन की बात कही तो एक साधु ने बताया श्री माँ अभी अभी घोड़ा गाड़ी से गई हैं वह बलराम मंदिर गई हैं दोपहर तक मां का दर्शन ना होगा तीसरे पहर महिला की भक्तों के दर्शन का समय है इस कारण कल प्रातःकाल के पहले माँ का दर्शन असंभव है माँ का दर्शन नहीं मिलेगा सुनकर मन में दुख होने लगा पूजनी शारदानंद स्वामी के दर्शन के बारे में पूछने पर साधु महाराज ने कहा वह गंगा स्नान के लिए गए हैं लौटने पर दर्शन होगा साधु जी के साथ कार्यालय के दक्षिण बरामदे में खड़े खड़े बातें हो रही थी उसी समय एक स्थूल प्रवीण साधु गीला अंगोछा पहने बाएँ कंधे पर गीला कपड़ा रखे और दाहिने हाथ में गंगा जल का लोटा लिए भीतर आ गए साधु जी ने इशारे से बताया कि ये ही शारदा जी महाराज हैं मेरे प्रणाम करने के लिए अग्रसर होते ही वह कुछ गंभीर स्वर से बोले ठहरो पहले पैर धो लूँ इतना कहकर वह आंगन के नल पर पैर धोकर बरामदे में आ खड़े हुए तभी मैंने उन्हें प्रणाम किया फिर उनसे श्री महापुरुष महाराज और श्री माँ के दर्शन की बात कही सुनकर उन्होंने भी यही कहा कि श्री माँ का दर्शन होना संभव नहीं है दूसरे दिन सुबह माँ का दर्शन हो सकता है इतना भरोसा भी उन्होंने दिया मैं उस दिन सवेरे साढ़े सात बजे वहाँ पहुँचा था ऊपर श्री ठाकुर का मंदिर है वहाँ प्रणाम करना होता है जब बात साधुओं ने नहीं बतलाई मैं भी नहीं जानता था अतः मैं वहाँ के और भी दो तीन साधुओं को प्रणाम करके बलराम मंदिर में राजा महाराज और हरी महाराज के दर्शन के लिए चल दिया